विरलिंग ध्यान में आपका स्वागत है विरलिंग ध्यान को को सूफी दरवेश भी कहा जाता है। वस्त्र ढीले और चप्पल जूते न पहने इस विधि खाली पेट करना चाहिए कम से कम तीन घंटे पहले तक कोई आहार नहीं लेना चाहिए इस विधि के दो चरण हैं। पहले चरण में एक ही स्थान पर खड़े होकर गोल घूमना घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दाए हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को आकाश उन्मुख रखना है और बाएं हाथ को नीचे की तरफ रखते हुए हथेली को भूमि उन्मुख रखना है एंटी क्लॉकवाइज घूमने में असुविधा हो तो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं सहज होकर आंखें अध खुली रखें और कहीं केंद्रित न करें पहले 15 मिनट धीमी गति से गोल गोल घूमते रहें फिर 30 मिनट गति को धीरे धीरे तेज करते जाना है परदी पर गति का तूफान हो आप ऊर्जा का एक भंवर बन जाएं और केंद्र पर शांत व स्थिर साक्षी हो दूसरा चरण विश्राम का है जब शरीर गोल घूमते घूमते स्वयं ही गिर जाए तो घबराए नहीं ढीला छोड़ दें कोई व्यवस्था ना करें जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, ना भी जमीन को छूती हो अपने शरीर को पृथ्वी में पिघलने दें आंखें बंद रखें निष्क्रिय शांत, जमीन पर लेटे रहें यदि पेट के बल लेटने में असुविधा हो तो पीठ के बल भी लेट सकते हैं कम से कम 15 मिनट सुखपूर्वक विश्राम में हों पूर्ण विश्राम में हरिओम तत्सत